हाय फ्रेंड्स मैं हूं भगवत सिंह दांगी और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संबंध में प्रत्येक तो देश में नागरिकता के कुछ प्रावधान होते हैं प्रत्येक तो देश के नागरिकों को अन्य देश के या अन्य व्यक्तियों से अधिक कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका उपभोग केवल नागरिक ही कर सकते हैं भारतीय संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है जो भारत के नागरिक हो उन्हें अन्य व्यक्तियों से कुछ अधिक राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान भारतीय संविधान के द्वारा किए गए हैं जैसे कि भारत में मूल अधिकारों की बात है मूल अधिकार भारत में के संविधान में है उन मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद उनतीस और अनुच्छेद तीस मैं जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो केवल नागरिकों के लिए ही प्रदान किए गए हैं उसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जिन पर केवल भारत के नागरिक ही प्रतिष्ठित हो सकते हैं या उन पदों को प्राप्त कर सकते हैं जैसे भारत के राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद राज्यपाल का पद महान्यायवादी का पद महा और महाअिवेक्ता का पद ये ऐसे पद हैं इनमें नागरिकता भारतीय नागरिकता होनी आवश्यक है बिना भारतीय नागरिकता के कोई भी व्यक्ति इन पदों को प्राप्त नहीं कर सकता भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग दो में किए गए हैं अनुच्छेद पांच से ग्यारह तक अनुच्छेद Tuo, 5 से 11 तक ही नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बताया गया है अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के संबंध में बताया गया है अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को बताया गया है अनुच्छेद आठ में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार हैं उनके विषय में बताया गया है अनुच्छेद 9 तो बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार जो भारत में है वो खत्म हो जाएगा अनुच्छेद 10 तो नागरिकता के अधिकारों को बना रहने किस तरह से बने रह सकते हैं उसकी बात की गई है और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा किया जाएगा ये बात की गई है अर्थात नागरिकता संबंधी अधिकार बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो भारत की संसद को सौंपा गया है इसी अनुच्छेद 11 के आलोक में भारतीय संसद ने भारत नागरिकता अधिनियम उन्नीस पारित किया था उससे पहले हम कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता लेना क्योंकि देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद कई लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए और कई लोग पाकिस्तान से भारत को आए थे उन्हीं संबंध में दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें समझने की आवश्यकता है जो पहली चीज हमें समझने की आवश्यकता है वह यह है कि उन्नीस जुलाई उन्नीस 48 की एक तिथि है इस तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए एक परमिट सिस्टम की व्यवस्था की गई थी अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा उसे किसी भी प्रकार के परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन कोई व्यक्ति यदि उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो फिर उसके लिए एक परमिट की व्यवस्था की गई जो उसे लेना होता था उसकी शर्त यह होती थी कि व्यक्ति को आवेदन देने से पूर्व कम से कम छह माह भारत में निवास करना आवश्यक है उसके बाद ही वो परमिट प्राप्त कर भारत का नागरिक हो सकता था एक और व्यवस्था जो भारत के नागरिक पाकिस्तान चले गए थे उनके संबंध में है एक मार्च उन्नीस से पूर्व कई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद वापस आ गए थे उन्हीं संबंध में जो एक मार्च 1947 के बाद भारत वापस लौट आए उन्हीं को उनको भी परमिट व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो आवेदन किया उनने और परमिट प्राप्त कर भारत के नागरिक मान तो ये दो चीजें हमें समझने की बहुत ही आवश्यकता है अगली जो बात है भारत नागरिकता अधिनियम या नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ जो कि हमारे संविधान हमारी संसद द्वारा पारित किया गया इसके अनुसार पांच प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है इस संबंध में बताया गया है पहली जो शर्त है या पहला जो प्रकार है जिस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वह है जन्म के द्वारा जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ हो जन्म से भारत, भारत का नागरिक होगा पहली बात हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ व जन्म से ही भारत का नागरिक होगा किंतु इसमें दो अखबार प्रथम विदेश के राजनैतिक कर्मचारियों के भारत में जन्मे बच्चे यानी ऐसे कोई हमारे देश में जैसे बहुत सारे देशों के दूतावास हैं तो जो वो दूतावास में कर्मचारी हैं उनके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते हैं तो वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे दूसरे शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे यदि भारत का कोई भाग शत्रुओं के अधीन है तो उस क्षेत्र में जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे दूसरी जो व्यवस्था है जो व्यवस्था उन्नीस के अधिनियम में की गई थी वो थी वंशाधिकार से 26 जनवरी अथवा उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा से भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो यदि उस बच्चे का पिता भारत का नागरिक हो भले ही उसने भारत के बाहर जन्म लिया हो वह वंशानुक्रम के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों के बच्चे उन लोगों के बच्चे जो भारत के ना नागरिक ना होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं वे इस उपबंध का लाभ उठा सकते हैं और पंजीकरण द्वारा वंशानुब्ध भारतीय नागरिक बन सकते हैं तो जैसा कि स्पष्ट है अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति भारत की सेवा में है भारत के किसी राज्य या भारत सरकार केंद्र सरकार की सेवा में है तो उसके बच्चे भी इस अधिनियम के तहत भारत के नागरिक बन सकते हैं तीसरी जो विधि है वो है पंजीकरण की विधि कोई जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह अगर इन शर्तों को कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर वो मानता है या फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है जो शर्तें हैं वो निंद प्रकार से है नंबर एक भारतीय उद्गम के वह व्यक्ति जो साधारणतः भारत में रहते हैं और विशेषतः पंजीकरण के लिए आवेदन करने से कम से कम छह महीने पहले से भारत में रहते हैं मतलब जो साधारण रूप से भारत में रहते हैं लेकिन वो आवेदन करने से छह महीने से पूर्व में भारत में रहते हैं और उन व्यक्तियों को भारतीय मूल का होना चाहिए नंबर दो भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो अभिभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रहते हैं नंबर तीन वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करें भले ही वह स्त्रियां भारतीय हों या अन्य किसी देश की हों नंबर चार भारतीय नागरिकों के अल्प व्यस्क बच्चे और नंबर पांच राष्ट्रमंडल के राज्यों तथा आयरलैंड गणराज्य के व्यस्क और स्वस्थ बच्चे इस पंजीकरण विधि के द्वारा पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते अगली जो विधि है वो है देशीकरण द्वारा कोई भी विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है उसके लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा लेकिन उसमें कुछ सत्य हैं जो उसे माननी होगी उसके बाद वो भारत का नागरिक बन सकता है उसे पहली जो सत्य है अपने उस देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा जिस देश का वह नागरिक है उसके बाद उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए वह आवेदन करने से पूर्व कम से कम एक वर्ष भारत में निवास किया हुआ होना चाहिए उसे भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है और राष्ट्र के प्रति उसका सकारात्मक आस्था होनी चाहिए परंतु इस अधिनियम में एक विशेष उपबंध भी किया गया है यदि कोई व्यक्ति विज्ञान दर्शन कला साहित्य विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो वह व्यक्ति इन शर्तों को बिना पूर्ण किए ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है पांचवी और अंतिम जो विधि है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है वह है यदि कोई क्षेत्र विदेशी क्षेत्र उसे अगर भारत में मिला लिया जाता है जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने बांग्लादेश के साथ भूमि का अदला बदला किया उस भूमि में जो बांग्लादेश के नागरिक भारत की भूमि में निवास करते पाए गए उन्हें भी भारतीय नागरिक मान लिया गया इसी तरह इस तरह से अगर कोई राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक मानेगी उसके बाद ये जो व्यवस्थाएं हैं ये भारत सरकार द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में की गई थी जिस तरह से पांच विधियां बताई गई पहली जन्म के आधार पर दूसरी वंश के आधार पर तीसरी पंजीकरण द्वारा चौंकी देशीकरण द्वारा और पांचवी किसी राज्य क्षेत्र के भारतीय क्षेत्र में मिल जाने के कारण उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम उन्नीस पारित किया गया उन्नीस जो संशोधन अधिनियम पारित किया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार पांच वर्षों तक का रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पूर्व में जो अवधि थी या पहले अधिनियम में जो अवधि थी वो मात्र छह मास की थी इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो उसे इस आधार पर भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं की जा सकती जन्म के आधार पर मात्र उन्हीं लोगों को नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जिनके माता पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक रहा हो इससे पूर्व में मात्र जन्म लेने के आधार पर ही स्वतः नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान था प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की जो शर्त पहले अधिनियम में पांच वर्ष की थी अब उसका संशोधन करने की अवधि में वृद्धि कर उसे 10 वर्ष कर दिया गया है इसके अलावा भारतीय संशोधन अधिनियम में, में भारतीय पुरुषों से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है नागरिकता की समाप्ति जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता खो भी सकता है नागरिकता खोने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं परंतु जो नियम भारत में सामान्यता माने जाते हैं वो निर्खित है एक, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का स्वैच्छिक रूप से त्याग कर देता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा नंबर दो प्रवजन द्वारा जैसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी नंबर तीन वंचित विधि द्वारा यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपट या छल पूर्वक अर्जित की है और वह भारत के प्रति अभत् या अवीति पूर्वक या भारतीय संविधान में विश्वास व्यक्त नहीं करता तो उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है विवाह धारा यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी अन्य राष्ट्र के स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो उन्हें स्वतः ही वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जैसे ही उन्हें उस संबंधित देश की नागरिकता प्राप्त होती है वह भारत के नागरिक नहीं रहेंगे नंबर विदेशों में नौकरी पाकर यदि कोई व्यक्ति विदेशी सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलती भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है इसके तहत इस तरह से भारत में नागरिकता के समाप्ति की व्यवस्था की गई है एक और विशेष जो मैं बताना था वो ये है भारत में संघात्मक शासन है लेकिन भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है इसके अलावा प्रवासी भारतीय जो लोग हैं उनकी नागरिकता से संबंधित अधिकारों में कुछ संशोधन किए गए हैं जिसे उनमें भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाता है इस अधिनियम के तहत भारतीय मूल के के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने उद्देश्य से संसद द्वारा 1955 में संशोधन किया गया है इसके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया गया इसमें प्रावधान किया गया कि सोलह देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है वो जो 16 देश हैं वो है स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा इजराइल पुर्तगाल फ्रांस स्वीडन न्यूजीलैंड यूनान साइप्रस इटली फिनलैंड आयरलैंड नीदरलैंड ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इन इन देश के व्यक्तियों को भारत में भी दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है उसके बाद जून 2005 में एक और नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया इस अधिनियम के द्वारा भी भारतीय मूल के लोग जो जिनके माता पिता या दादा दादी 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासित हुए हों यानी यहां से चले गए अथवा 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता की योग्यता उनके पास रही हो और ऐसे क्षेत्रों से हो जो पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद भारत का अंग बन गया हो उनके उस समय के बच्चों को अब देश में जो ऐसे देश मिल रहे हैं वो जहां दोहरी नागरिकता किसी भारतीय दोहरी नागरिकता किसी भी प्रकार का प्रावधान हो उन्हें ओवरसीज नागरिकता प्रावधान प्रदान की जा सकती है इसके अलावा एक और जो व्यवस्था संविधान में हमारे में की गई है वो है जनवरी दो में एक और व्यवस्था दोहरी नागरिकता के संबंध में की गई है इसमें यह व्यवस्था की गई है दो हजार में जो व्यवस्था 16 देशों के नागरिक के लिए की गई थी अब अविषे सभी, सभी विश्व के सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए यह व्यवस्था कर दी गई है कि वो उस देश के साथ साथ भारत के नागरिक भी हो सकते हैं लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों के नागरिक के लिए यह नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। मात्र पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा सभी देश के व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं भारत के नागरिक भी हो सकते हैं इसके अलावा भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम फरवरी 2006 में संशोधन कर करके प्रवासी भारतीयों को भी पहली बार संसद एवं राज्य विधानसभाओं में मताधिकार मताधिकार प्रदान किया गया है इस आ, सभी अधिकार के परिणाम स्वरूप प्रवासी भारतीय भारत के साथ अपना महसूस करेंगे एवं भारत के विकास में अपना योगदान देंगे इस प्रकार से एक नई व्यवस्था भारत के संसद द्वारा की गई है 2006 में संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा आ, जो भारतीय मूल के नागरिक है आ, उनको भी प्रवासी भारतीय जो है उन्हें भी मताधिकार का प्रयोग करने की या मताधिकार प्रदान किया गया है आशा है आप सभी को ये भाग पसंद आएगा और उपयोगी सिद्ध होगा नमस्कार